ओ गुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर गुरुर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म सी गुरव नम तस्मी गुरव नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के तेसवें श्लोक को लेकर विचार किया इसमें भगवान बाश्यकार्य ने ये बता दिया ये राग द्वेष सुख दुख का आदि है ये सब बुद्धि का धर्म है आत्मा का नहीं जब तक बुद्धि है तब तक रागदोष का द्वेश का अनुभव होता है जागृत स्वप्न में सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता है आत्मा शुद्ध है कोई धर्मों से रहित ये बता दिया और पहले जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो बता दिया था वो आरोपित है यथार्थ नहीं है तो आत्मा के धर्म कौन है आत्म का यथार्थता क्या है स्वरूप क्या है ये बताने के लिए चवीश्लोक यहाँ आ रहे प्रकाशयोरको यश्यामग्नेर तोष्णता प्रकाशयोरको यश्या शैत्यम्नेभा सच्चिदनंदलतात्म प्रकाशयोरक अर्क कहते सूर्य सूर्य का प्रकाश और शैत्य तोय कहते जल की शीतलता शैत्य हो तो शीतलता अग्नि उष्णता अग्नि की उष्णता गर्मीपन ये सब उसका स्वभाव है स्वभाव आगंतुक नहीं है हाँ जल में जो उष्णता है वो आगंतुक है स्वभाव तो नहीं किन्तु सूर्य में जो प्रकाशकता है जल में जो शीतलता है अग्नि में जो उष्णता और प्रकाशकता दोनों लेना दाहकता स्वाभाविक है वैसा ही आत्मा में सचिद आनंद नित्य निर्मलात्मना आत्मा में जो सत्य आनंद नित्य निर्मलता स्वाभाविक है वो आगंतुक नहीं है वो आत्मा का स्वभाव है सत आत्मा है चित आत्मा है आनंद स्वरूप आत्मा है ये उसका स्वाभाविक है आगंतुक नहीं हा कर्तृत्व भोगतृत्व आदि है सुख दुक तत्व आदि आगंतुक है पहले बताया था जैसे लोह में दाहकत्व है ये आगंतुक अग्नि में दाहकत्व है ये स्वाभाविक है मतलब उसका तात्पर्य ये, ये होगा स्पष्ट सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है क्योंकि सूर्य ज्योतिर उपमान है यद्यपि ये लौकिक ज्योति है ज्योतिर ब्राह्मण में बता दिया बृहद ने ये लौकिक ज्योति अर्थात इसको दूसरे शब्द से कहा जड़ प्रकाशक जड़ है किंतु प्रकाशक जड़ को दो भाग में विभक्त किया है एक जड़ अप्रकाशक एक जड़ प्रकाशक जैसे घट है जड़ है सूर्य भी जड़ है घट दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता है वो प्रकाश्या है प्रकाशक नहीं सूर्य जड़ है किंतु प्रकाशक है दूसरों को प्रकाशित करता है इसलिए सूर्य का जो प्रकाशकता है व्यवहार दृष्टि से स्वाभाविक है आगंतुक नहीं जल में जो शीतलता है वो भी स्वाभाविक है और अग्नि में जो उष्णता है ये भी स्वाभाविक है किसी उपाधि या अथवा किसी निमित्त से किसी कारण से नहीं आया है इसलिए सूर्यादि के स्थिति पर्यंत प्रकाश आदि नहीं जब तक सूर्य है तब तक रहेगा उसको हटा नहीं सकते सूर्य रहे और प्रकाश ना रहे यह कभी संभव नहीं हुआ जल हो कभी शीतलता ना हो यह बनेगा नहीं अग्नि हो होने पर उष्णता ना हो यह कभी संभव नहीं हाँ कोई प्रतिबंधक है अलग बात है। ऐसा कभी हो नहीं सकता ऐसे ही आत्मा में सचिदानंद रूपता नित्यता तथा निर्मलता एक तो सत्य आनंद रूपता नित्यता है निर्मलता है स्वाभाविक है स्वरूप है वो ये आत्मा के स्वरूप होने के कारण मोक्ष काल में भी रहेंगे कभी हटेगा नहीं तीनों काल में रहेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आत्मा हो और उनकी स्वरूप भूत सच्चिदानंद नित्य निर्मलता ना रहे ये कभी संभव नहीं अतः हाँ पिछले श्लोकों में जो बताया हुआ भोक्तृत्व कर्तृत्व राग राजादि आदि अंतकर्ण के धर्म जैसा आत्मा में अध्याश के कारण भान होते हैं। स्वाभाविक नहीं है इसी प्रकार सचिदानंदता नित्य निर्मलता आत्मा में उपाधिकृत नहीं है किसी उपादि के द्वारा भान नहीं हो रहे उपादिक नहीं है ये तो आध्यासिक हो ही नहीं सकते हैं किंतु स्वाभाविक है वो जो ब्रह्म का यदि स्वभाव है जीव का भी वही स्वभाव है जीव में भी रहेगा इसलिए जीव भी सत्चित आनंद स्वरूप है होने पर भी जीव अपने को अनुभव नहीं करता है अपना ये स्वरूप का अनुभव नहीं करता कारण ये अज्ञान और अज्ञान के कार्यरूप उपाधि के द्वारा आच्चात है इसलिए दुखी होता है जैसा चांदोग्य उपनिषद में एक दृष्टांत दृष्टान्त हिरण्य निधि जैसा कोई व्यक्ति गरीब है खाने के लिए भी ठिकाना नहीं दुखी हो रे मेरा पास धन नहीं है करके और भारा के आंगन में चटाई बिछाकर सोता है जहा सोता है उसके नीचे अगाध खजाना है बहुत किसी पुरुष जानने वाले ने कहा यहां आपके नीचे बहुत धन है उसको खोदो आपको प्राप्त होगा धन तो पहले भी था उसका नीचे खजाना पड़ा था किंतु वो मिट्टी पत्थर के द्वारा ढका था इसलिए होने पर भी नहीं है और सुन भी लिया सुनने पर भी उसको प्राप्त नहीं होगा उसको मिट्टी हटाना पड़ेगा पत्थर आदि हटाना पड़ेगा तभी प्राप्त होता सा ही यहां ब्रह्म रूप निधि सत्य आनंद रूप निधि हमारे अंदर है ही स्वता तो भी हम दुखी है पापी है करके इधर उधर धर धर भटकते रहते क्यों इसके ऊपर अज्ञान और अज्ञान का कार्य रूप मिट्टी पत्थर आच्छादित है शास्त्र और गुरुदेव बता रहे अरे तेरे पास ही सचिदानंद स्वरूप धन है तुम गरीब जैसा दुखी की मान के क्यों भटकते हो तो उपदेश इतने से आपको नहीं मिलेगा जैसा वहां इतना शून्य मात्र से नहीं मिट्टी हटाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा वैसा ही यहाँ सुनने के बाद आपको मनन निधिध्यासन रूप चिंतन रूप प्रयत्न करना पड़ेगा तभी ये सच्चेदानंद स्वरूप है नित्यता स्वरूप है व्यापकता स्वरूप है आनंद स्वरूप है ये हम अनुभव कर सकते हैं तब तक नहीं इसलिए प्रयत्न करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए जितना अभ्यास करेंगे जितना प्रयत्न करेंगे जैसा जहाँ मिट्टी हटाने के लिए आप ज़्यादा प्रयत्न करने से जल्दी धन मिलेगा यदि धीरे करेंगे तो बस समय लगेगा अतः वो खोदते खोते मर भी सकता है वैसे ही हम प्रयत्न करते हुए हम मर जाएंगे इसलिए भगीरथ प्रयत्न के द्वारा अनात्मा विषय चिंतन छोड़ करके आत्मा विषय का चिंतन ज्यादा करना चाहिए उसके लिए मन को शुद्ध रखना चाहिए यम नियम का पालन करना चाहिए और वो जो सच्चिदानंद रूप निधि है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए वो ऐसा नहीं श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन रूप से होगा इसलिए आप बता रहे आत्मबोध तत्वबोध का निरूपण कर रहे ओम शांति शांति शांति